करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एवं विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और आपको उनकी बातें सुनाते हैं और उनसे हम जानते हैं कि हम अपने करियर में कैसे आगे बढ़ सकते हैं ये सारी बातें करते हैं और कभी कभी हम पर्टिकुलर किसी एक ट्रेड पे भी बात करते हैं तो बिल्कुल दोस्तों आज उसी तरह हम लोग पर्टिकुलर इवेंट मैनेजमेंट क्या है इससे हम अपना करियर को कैसे बना सकते हैं इस विषय पर पौरुष जैन हमारे साथ हैं जो जयपुर से बिलोंग करते हैं लेकिन वर्तमान में अभी गुजरात सूरत से हैं तो उनसे हम बात कर रहे हैं तो आप सभी की तरफ से पारुष जैन जी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में धन्यवाद पारुष जैन जी बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन अपशन कार्यक्रम में और मैं हमारे सभी विद्यार्थी मित्र और श्रोता लोग सुन रहे हैं आपको तो मैं चाहूंगा कि आपकी और मेरी पहली मुलाकात है तो आप अपने बारे में विस्तार से बताइए Uh, मेरा नाम पौरुष जैन है और मेरी फॉर्म का नाम है कलश एंटरटेनमेंट और मेन uh, ऑफिस वैसे मेरा सूरत में है बट जयपुर में मेरे रिलेटिव है तो उनके साथ हम लोग कंबाइंड में मुंबई में भी हम जयपुर और मुंबई में हमारा ऑफिस भी है तो मुंबई है जयपुर में उनका अलग से मतलब एक हमारा कंपनी सेटअप है, है वहां पर नहीं, नहीं। और मेरे को इस लाइन मतलब इस फील्ड में आया लगभग चार साल हो चुके हैं इवेंट में मैनेजमेंट लाइन में फील्ड में तो इससे पहले मैं वैसे बेसिकली जॉब करता था मतलब डिफरेंट कंपनीज में मैंने जॉब किए मीडिया लाइन में भी था बैंक में भी था तो वहां से निकल के मैं इस फील्ड में आया हूँ जो मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखा एक, एक चांस दिखा कि पर हम कुछ कर सकते हैं अपने हिसाब से पॉरिस जैन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और जिस तरह से आपने कहा कि आप पहले दूसरा जॉब करते थे और वह भी कुछ चार पाँच सालों से आप इवेंट ऑर्गेनाइजेशन इस संस्थान से जुड़कर आप काम करते हैं कलर्स से ये जो इवेंट मैनेजमेंट है ये किस टाइप का जॉब है इसमें कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा सा हमारे विद्यार्थी मित्र जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए थोड़ा सा बताइए कि इवेंट मैनेजमेंट ये क्या कोर्स है किस तरह का काम होता है इसमें इवेंट मैनेजमेंट बेसिक क्या है कि पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पहले आप अपने जो रेगुलर कोर्सेज होते हैं जैसे आप जो हम जैसे ग्रेजुएशन जो कंप्लीट करते हैं उसके बाद में इवेंट मैनेजमेंट का एक कोर्स होता है एमबीए बी ए में उसमें हम उसका उसमें जाकर के हम इसमें इस फील्ड में डीपली इस हम इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं उसका पूरा ट्रेनिंग वहाँ पर जब हम वहां पर जाते हैं तो वहां पर हमें ट्रेनिंग दी जाती है बकायदा की आपको कैसे कैसे आपको वहां पर एक अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी आपको उसको कैसे फेस करना है क्या प्रॉब्लम्स होती हैं क्या एडवांटेज होते हैं क्या डिसवान्टेज होते हैं वो चीज वहां पे बताई जाती है इंस्टीट्यूट में नहीं, नहीं. तो और उसके बाद में आपको वहाँ पर एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है जैसे जैसे की जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम लोग भी हायर करते जैसे यहाँ पर कि एज अ ट्रेनर और एज अः uh, uh, क्या बोलते हैं उनको मैनेजमेंट टीम के तौर पर उनको अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा उसको हैंडल तो यही कहना है की पहले आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में ही आप इवेंट मैनेजमेंट अगर आपकी इच्छा होती है आपको लगता है कि आप मैं इवेंट मैनेज manage कर सकता हूँ तो आप इस फील्ड इस स्ट्रीम को आप कर इसके साथ एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे आपने कहा कि मेरे अंदर ये क्वालिटी हो तो ऐसे इवेंट मैनेज करने के लिए या इवेंट करने के लिए एक विद्यार्थी के अंदर किस तरह की बातें आप देखना चाहते हैं यानी किस तरह की बातें उस व्यक्ति में होना चाहिए जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकता है जो होता है कि एक तो होना चाहिए इसमें पेशेंस पेशेंस पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि क्लाइंट को क्या नेचर क्या है कैसा है वो हम नहीं जानते जब हम उनसे मिलते हैं बातचीत करते हैं जब रेगुलर मिलते हैं तो क्या होता है कि हमें उनसे बारे में पता चलता है कि क्लाइंट का नेचर कैसा है सेकेंड है कि हमारे एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए हु. कि किस तरीके से हम इवेंट को क्रिएट करें क्या नया चीज दे सकते हैं क्लाइंट को या हमारे जो जैसे कॉर्पोरेट्स होते हैं तो कॉर्पोरेट्स में भी हमें बहुत चीजें नई देनी होती है चाहे वो डेकोरेशन में हो चाहे कोई और चीज में हो तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी जरूरी है अगर आगर आगर आगर आगर नहीं है तो आप इसमें मेरे हिसाब से आगे सक्सेस नहीं कर सकते हैं है। और जैसे मैंने पहले बताया कि पेशेंस पेशेंस मतलब उसमें भी कैसा होता है कि कई बार क्या होता है जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि आज स्टार्ट किया है तो स्टार्ट करते ही हमारा सक, बिजनेस सक्सेस हो सकता है नहीं हो सकता आपके लिए उस, आपको उसके लिए बहुत मतलब बहुत मेहनत करनी होगी तब तो जाके आपका क्लाइंट क्लाइंट बनता है और आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मैं आशा करता हूं कि हमारे विद्यार्थी मित्र जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करना तो आसान है लेकिन इसको इवेंट ऑर्गेनाइज करना या बिजनेस इस्टेब्लिश करना इसके लिए आपको जो है एक तो पैशन चाहिए यानी धैर्यता चाहिए एक धीरज की जो शक्ति है वो आपके अंदर होनी चाहिए इसके साथ ही आप क्रिएटिव होना बहुत जरूरी क्योंकि आजकल मार्केट जिस तरह से ग्रो कर रहा है या जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं मार्केट में बहुत सारी नई नई चीज़ें आती हैं और हर रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमको देखने को मिलता है तो क्रिएटिव होंगे तो आप नई चीज़ें खोज पाएंगे समझ पाएंगे तो ये दो चीज़ें मेन पौरस ने बताया है और इसके साथ बाकी और भी सारी चीज़ें होती हैं जो आप कोर्स करते हैं या फिर लोगों से मिलते हैं ट्रेनिंग में सारी चीज़ें पता चल जाता है लेकिन मुख्य रूप से ये दो जो गुण आपके अंदर होने चाहिए एक विद्यार्थी होने के नाते अगर आप इवेंट में या इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं या इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये दो चीजें जो है आप अपने अंदर देखिए और आगे बढ़िए तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पौरुष जैन जी मैं एक बात जानना चाहता हूँ कई बार हमारे विद्यार्थी मित्र जो है आ, करियर को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते हैं क्योंकि आजकल इतने सारे आ, फील्ड हो गए हैं इतने सारे जो छोटे छोटे कोर्सेस हैं वो भी वैरायटी टाइप्स ऑफ कोर्सेस उनके बीच में आते हैं तो वो ये तय नहीं कर पाते कि मेरे लिए क्या अच्छा क्या अच्छा नहीं है तो इसके लिए आप अपने हिसाब से आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या बताना चाहेंगे विद्यार्थी मित्रों को कि करियर को कैसे वो फ्रेम करें या चूज करें जी कैसे और आपका सवाल बहुत अच्छा है ये पर इसमें मतलब जो आप पूछ रहे हैं कि मतलब कैसे करियर को आगे बढ़ाएं कैसे मतलब क्रिएट कर अपने करियर को कैसे आपको आगे बढ़ना है कैरियर में तो वो यही पहले तो आपको जब, आ, जब, आ, जब हम कैरियर कहाँ से स्टार्ट करते हैं आपको मतलब पहले चीज तो ये हम कैरियर कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं करियर आपका होता है आफ्टर आप उसके बाद में अपना सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि से कि हमें कॉमर्स में जाना है साइंस में जाना है कि आर्ट्स में जाना है तो पहले तो ये जाना बहुत जरूरी है कि आपको किस स्ट्रीम में आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहता है आप इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है बेसिकली सर मैं अपना बताना चाहूं तो मैं साइंस में इंटरेस्टेड नहीं था मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट था तो मैं कॉमर्स में, में, तो में क्या मुझे मालूम था कि मुझे मार्केटिंग में ही जाना है मुझे और मैं मुझे मार्केटिंग फील्ड ज्यादा पसंद था मैंने मार्केटिंग फील्ड को सिलेक्ट किया मैंने एम किया तो मैंने मार्केटिंग स्ट्रीम में ही किया है और एम बी ए भी करते हैं तो एम में हमारे पास में बहुत से ऑप्शन होते हैं जैसे फाइनेंशियल हो गया मार्केटिंग हो गया एच हो गया इवेंट मैनेजमेंट हो गया तो मेरा मेरा मेन गोल था कि मुझे मार्केटिंग स्ट्रीम में ही जाना मार्केटिंग फील्ड में ही जाना है तो वैसे सबके ऊपर है जैसे आज हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मतलब बहुत डिमांडिंग कोर्सेज है सी हो गया एम हो गया ये कॉमर्स के हिसाब से और साइंस में जाते हैं तो हमारे पास बहुत से स्ट्रीम्स है इंजीनियरिंग हो गया डॉक्टर हो गया और हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं उसमें स्टूडेंट्स को अपने अंदर ठानना पड़ेगा कि क्या है हम क्या कर सकते हैं और दूसरा पेरेंट्स के फोर्स में कभी नहीं आना चाहिए और मैं पेरेंट्स को भी कहूंगा कि पेरेंट्स प्लीज आप अपने बच्चों को अभी जी पौरुष जैन बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे आशा है कि हमारे विद्यार्थी मित्र इस बात को समझ रहे होंगे और साथ ही साथ जो हमारे बड़े है पेरेंट्स है माता पिता है वो भी कार्यक्रम को सुन रहे होंगे तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाएं उन्हें सपोर्ट करें लेकिन ये बात थोपे नहीं कि आप डॉक्टर ही बने मैं इंजीनियर हूँ तो आप भी मेरे इंजीनियर ही बने ऐसा करके बच्चों को या लड़कियों को हम स्पोर्ट्स करते हैं कभी कभी पेरेंट्स होने के नाते तो ये चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत वाली हो सकती हैं तो इसीलिए आप बच्चों का नेचर उनकी क्वालिटी उनके गुणों को देखकर उनके हिसाब से उनको अपना करियर चॉइस करने का एक मौका दें क्योंकि वो जीवन भर उनके साथ रह सकता है तो वो चीज़ें उनके साथ अच्छी तरह से रहें और वो अच्छी तरह से करें ऐसी शुभ हम लोग रख सकते हैं लेकिन कोई भी जो जैसे अभी पौरुष जैन जी बता रहे थे कि आप उनको आ, करियर के लिए फोर्स ना करें बाकी गाइड जरूर कर सकते हैं बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे पौरुष जैन जी आपने जो बताया आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैस तरह से इवेंट मैनेजमेंट की बातें हम लोग कर रहे हैं और ख़ास उसी पे फोकस कर रहे हैं आज के करियर ऑप्शन शो में तो मैं चाहूँगा कि एक हाँ दो आपने चार पाँच साल हो गए आपको बहुत सारे इवेंट्स आपने किए होंगे तो कुछ एक इवेंट्स के बारे में बताइए जिस इवेंट्स में आपको काफी मजा भी आया होगा और काफी जो चीजें हैं वो आप सीखने को भी मिला है एक एग्जांपल के तौर पे बताइए कि इस इवेंट में आपने कैसे काम किया आपने आपको कैसे रिप्रेजेंट किया मैं सबसे पहले कहना था एज एटर मैंने स्टार्ट किया था मतलब स्टेज डेकोरेट हो गया एक, एक सेटअप जो हम रेडी करते हैं मैंने उसके दौर में स्टार्ट किया था। लेकिन हिम्मत दी थी इस फील्ड में आने के लिए भी आप फुलटोरे है, है, वेडिंग्स हैं जैसे तो वेडिंग में आप सिर्फ डेकोरेशन में नहीं रह सकते आप बहुत सी चीज थी थी में आगे बढ़ सकते हैं तो उन्होंने मुझे हिम्मत दी थी कि नहीं तुम हमारे साथ आगे बढ़ो हम तुमको चांस देते हैं आप आगे रहिए हमारे साथ में हमारा काम करिए तो वो क्लाइंट है मिस्टर विजय जो सूरत में ही रहते हैं बेसिकली वो राज राजस्थित हैं तो उन्होंने मुझे बहुत यहाँ पे तो रह जाता नहीं। नहीं। नहीं। तो मुझे और उसी कारण से मैं आज भी उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी मैं शायद करता होता लेकिन इतनी नहीं कर सकता कर पाता लेकिन आज उनकी हिम्मत उनकी उनके मतलब उन्होंने तो पहचाना कि मैं क्या कर सकता हूँ इस फील्ड में हुँ, हुँ, हुँ. तो मैं उनका आज भी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उनकी वेडिंग में ही मैंने देखा कि आर्टिस्ट को आर्टिस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं गेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं हॉस्पिटलिटी क्या होती है मैंने उनके इवेंट से ही मैं इस फील्ड में आगे बढ़ा कंसल्ट में और दूसरा मेरा एक्सपीरियंस दूसरा रहा है कॉरपोरेट वेडिंग थी Uh, सूरत में ही एक बड़ी एक लीडिंग uh, कंपनी uh, है मैं नाम नहीं कहूंगा उनका बट हाँ, वो क्योंकि उनको एक्सपोज नहीं करना चाहता कि उनको कुछ बुरा लग जाए उनका नाम जो मैंने लिया हो तो तो उनकी वेडिंग में भी मुझे बहुत सीखने को मिला कि कॉरपोरेट क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करते हैं कॉर्पोरेट गेस्ट हैं कॉरपोरेट क्लाइंट्स हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं बिकॉज ही इज इज इन द लीडिंग पोजिशन ऑफ दैट कंपनी तो उनके यहाँ कुछ और और भी बहुत कुछ सीखने को मिला वहां से जी ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से आपका जो है इस फील्ड में आना हुआ और एक सिंपल करते -करते एक सिंपल डेकोरेशन करते-करते आपको चांस मिला और आपने उन चीजों को समझा जाना और आप भी अपने अंदर से बहुत सारी चीजें आपने उसमें यूज किया है जिसकी वजह से आज आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी विद्यार्थी मित्र तो जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं और एम अगर आप कर रहे हो तो उसमें इवेंट मैनेजमेंट का एक अलग सा कोर्स होता है जैसे जैन साहब ने बताया तो उसी तरह आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं पहले तो सीखना होगा आपको समझना होगा और उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए आगे आ सकते हैं और ट्रेनिंग करते करते आप अपना खुद का भी सेटअप शुरू कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगा कि इस फील्ड में जैसे कि आपने कहा कि काफी चीजें जो है हमें ध्यान रखना पड़ता है जिस तरह के लोग होते हैं उनको उस तरह का जो सर्विस है उसका ट्रीटमेंट है उनको देना होता है तो मुख्य रूप से किन किन बातों को ध्यान में रखना है जी, में जी, तो बोलना जी एक जैसे आज की तारीख में आज हम जैसे देखते हैं वेडिंग प्लानर्स बहुत सारे हैं और एक और वेडिंग प्लानिंग में बहुत अच्छा स्कोप है आज आज की डेट पे वो क्यों है उसका रीजन मैं देना चाहूंगा कि हमारे जो पहले पूर्वज हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे पहले पहले क्या होता था कि हम एक ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो ज्वाइंट फैमिली में रहने के कारण क्या होता था कि हम लोग हमारी फैमिली बड़ी होती थी तो हम उन सबको अलग अलग डिविजन डिवाइड करते थे, थे जैसे आपको कैटरिंग का देखना है आपको गेस्ट का देखना है आपको इनका आपको और कुछ दूसरी चीज डेकोरेशन का देखना है जैसे आज अब क्या हो गया हम ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं हम आज अपने इंडिविजुअल फैमिली में रहते हैं सिटीज में रहते हैं फैमिली हमारी कहीं और रहती है हम कहीं और रहते हैं तो इस फील्ड में वेडिंग प्लानिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट ये यह है यही है कि इंडिविजुअल फैमिली होने के कारण जो फैमिली जिसके हम जो हमारे क्लाइंट्स हैं हम उनके काम उनके इवेंट्स को उनके फंक्शन को किस तरीके से एक लैविश फंक्शन बना सकते हैं तो वो एक वेडिंग वेडिंग प्लानिंग होती है जी जी आगे बढ़ सकते हैं सर इसमें। सही बात सही बात बहुत ही अच्छी आपने याद कराया और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा होगा कि इस फील्ड में हम कितना आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि आज का जो सिनेरो है जहाँ पर बड़ी फैमिली छोटे छोटे फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और सभी लोग चाहते हैं कि हम अपना जो वेडिंग uh, है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो इवेंट बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए ग्रैंड होना चाहिए तो उसके लिए ऐसे विशेष रूप से उनके लिए ये सब काम आप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा एक ग्रोथ वाला कंपनी है जो आगे बढ़ रहा है तो इसमें शुरुआत में जैसे कि आ, ऐसे मैं नहीं चाहूँगा कि आप बहुत सारी डिटेल्स बताइए लेकिन हल्का सा हमारे विद्यार्थी मित्रों को थोड़ा सा ये Uh, क्या कहते हैं <laughs> लालच हो जाए इस फील्ड में आगे बढ़े तो वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके लिए काउंटिंग अमाउंट कितना कमा सकते हैं वैसे बेसिकली स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं मैं जी. उनको यही कहूंगा की आप पहले ट्रेनिंग दीजिए क्योंकि हाँ. ट्रेनिंग के लिए अगर आप इस फील्ड में आएंगे तो थोड़ा बहुत किया आपको फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा हालांकि मैं अपने बारे में कहूँगा मैंने भी स्ट्रगल किया है क्योंकि मैं इस फील्ड में एकदम नया था क्योंकि मैं मार्केटिंग फील्ड का था और मार्केटिंग में भी मैं मीडिया फील्ड का था मुझे एक फायदा कि मेरे क्लाइंटेल जो है बहुत अच्छा था। के, के होने तो मैं इस फील्ड में इसके लिए आगे बढ़ सका और मेरा जैसे आपने बताया कि मतलब कैसे आगे बढ़ सकते तो मैं यही कहूंगा कि ट्रेनिंग के बाद में आप एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को ज्वाइन करिए वहां से आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा एक्सपीरियंस मिलने के बाद में मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उनके क्लाइंट तोड़िए आप अपनी कंपनी बनाइए लेकिन जहां पे आपने जॉब किया है आप उनके साथ विश्वासघात मत करिए इस फील्ड में इतना अपॉर्चुनिटी है इतनी इनकम है जिसका, जिसका मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूं बस यह है मेहनत बहुत करनी होती है जी मेहनत किस तरह का करना होता है थोड़ा सा बताइए हार्डवर्क किस जगह पे आपको मैंने जैसे पहले कहा देखो देखिए सबसे पहले पेशेंस पेशेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा मेहनत आपका आप क्लाइंट से मिलना नए नए लोगों से मिलना कॉरपोरेट क्लाइंट से कॉरपोरेट में जाकर के मिलना पहले है आपको मीटिंग करनी पड़ेगी अपना एक, एक, एक पहचान मानी पड़ेगी मार्केट में क्योंकि तो अगर आपकी पहचान नहीं होगी आपको काम नहीं मिलेगा नहीं, नहीं, नहीं, और काम मिलने के बाद भी उनसे उनके साथ रिलेशन मेंटेन करना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप रिलेशन मैनेज मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको हो सकता है क्लाइंट वो क्लाइंट आपको आप ना करे क्योंकि हमने यहां पर अपने इस फील्ड में बहुत से लोगों को ऐसा देखा है जो क्लाइंट के साथ बहुत रूडली बिहेव करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि कभी भी क्लाइंट के साथ रूडली बिहेव मत करिए क्लाइंट की पहले सुनिए वो क्या कह रहे हैं फिर अपना आंसर दीजिए और इसी के कारण मैं आपको ये कहूंगा कि मैं इसी सिर्फ अपने बिहेवियर अपने रिलेशन मेंटेन के कारण मैं आज भी इस फील्ड में खड़ा हूं बाकी मेरे बाद आने वाले बहुत से आए हैं और बहुत से निकल भी गए हैं सर इनकम की बात से आती है इनकम का कोई लिमिट नहीं है आप महीने का दस हजार आप स्टार्ट करते हैं हो सकता है महीने का दस हजार भी कमाए उसके बाद बीस हजार भी कमाए लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप मंथली आप करोड़ भी कमा सकते हैं मंथली या फिफ्टी लाख भी कमा सकते हैं डिपेंड है हम कितनी मेहनत करते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को ये तो समझ में आ गया होगा कि कितना हम कमा सकते हैं और कितना मेहनत हमें करनी है और किस तरह से आगे बढ़ना है एक बहुत ही सुंदर बात आपने बताया कि आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए चाहे प्रीवियस में आपने काम किया हो या आगे काम मिलने वाला हो सभी के साथ आपको जो है एक अच्छा मेंटेनेंस जो रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा ताकि आप अपने मार्केट में अपना एक नाम पहचान बना सके तो ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके साथ ही आपको पेशेंट रखना है और क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी ही चाहिए तब आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं तो विद्यार्थी मित्रों मैं चाहूँगा कि आप इन सारी बातों पर काम कीजिए और सबसे पहले जैसे जैन साहब ने बताया कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है आप एक ट्रेनिंग ले लीजिए उसके बाद फिर किसी भी इवेंट कंपनी में ज्वाइन करके काम करना शुरू कर दीजिए क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगा उसके बाद फिर आप अपना इंडिविजअल स्टार्टअप कर सकते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा एक अपना करियर सुनहरा बना सकते हैं आप कमा सकते हैं अपना और परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं तो गुड लक के साथ मैं मैं जाते जाते हो सकते हैं आप भी है उसमें से एक तो मैं चाहूंगा कुछ एक दो एग्जाम्पल जरूर दीजिए उनके बारे में बताइए की कि किस तरह से वो आज है वो भी पहले दूसरी कोई दूसरी कंपनी में जॉब करते थे उनको भी ये फील्ड में आए लोग आज मेरे से वो सीनियर है मैं वो मैं उन, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ इस फील्ड के लिए मुझे इस फील्ड में लाने वाले मिस्टर विनीत जैन हैं और मैं आज, उन्हीं की दौलत इस फील्ड में आज हूँ यहाँ पर मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और आज की तारीख में आप अगर आप जयपुर में किसी से पूछेंगे मिस्टर विनीत जैन के बारे में तो आपको उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा एक तो ये है और दूसरे है सूरत में ही है मिस्टर रवि रेड्डी वो भी बहुत आज सूरत में उनका नाम है उनकी पहचान है उनके काम से उनको जाना जाता है उनके नाम से उनको जाना जाता है तो ये दो में नाम आपको कहना चाहूंगा कि मैं इनसे इंस्पायर्ड हूं आज की तारीख में बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आप दो लोगों से इंस्पायर्ड हैं और वो लोग अच्छी तरह से इवेंट जो ऑर्गेनाइज करते हैं आज एक नाम है मार्केट में उनका तो मैं एक और बात पूछना चाहूंगा इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ किस तरह के बड़े इवेंट्स को आपने देखा है या आप कर चुके हैं थोड़ा सा एक दो इवेंट के बारे में बताइए जो पॉपुलर रहे हो जैसे तो मैंने बताया मिस्टर विनीत जय तो इनका इवेंट मैंने देखा था जयपुर के अंदर ही एक फार्मा कंपनी है विनकेयर तो उसका वो इवेंट मैंने देखा था जयपुर में उनका उनके साथ में मतलब मैं उनके साथ वो मुझे लेकर गए थे कि देखिए एक इवेंट कैसा होता है इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं हैंडल कर सकते हैं तो वो इवेंट आप मैं, मैं बता नहीं सकता लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो क्राउड था वहां पर इवेंट पे तो वो क्राउड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टेन पीपल का था और विन केयर कंपनी मतलब विनकेयर कंपनी का नाम नहीं कहूंगा लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जितनी भी मेडिकल फार्मा कंपनी है ये लोग ये कंपनीज क्या करती हैं कि जितने भी जो स्टॉकिस्ट हैं या दर, इनके डीलर्स हैं इनको इनको लेकर है एक साल में एक बार कोई कुछ एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं ये लोग प्लान करते हैं उसी तरीके से कंपनी है तो उस कंपनी का हमने एक इवेंट किया था उनके मिलिट्री के साथ में तो वहाँ पर मैं कहूंगा की जैसे हमने आर्टिस्ट मैनेजमेंट था हमारे पास में कैटरिंग uh, मैनेजमेंट uh, हमारे पास में था डेकोरेशन हमारे पास था उस इवेंट का बहुत सी चीजें थी उसके लिए मैं तो बता नहीं सकता क्या क्या चीजें थी उसको डिटेल में नहीं देख सकता हूं मैं पर वो एक इवेंट मेरे को आज ही बहुत अच्छे से याद है कि मैंने वो इवेंट एक देखा था और जो फील किया मुझे मतलब फील मैं कहूंगा कि वाह दिस इज द इवेंट बहुत ही अच्छी बातें आपसे हुई और मैं आशा करता हूं कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी काफी पसंद आया होगा कि इस तरह से इवेंट मैनेजमेंट होता है और इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसके बारे में काफ़ी अच्छी बातें विद एक्सपीरियंस हमने सुना पौरुष जैन के साथ मिलकर तो पौरुष जैन जी जाते जाते हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए एक संदेश एक मैसेज के तौर पर आप बताइए क्या बताना चाहेंगे विद्यार्थी मित्रों बिल्कुल सर मैसेज मेरे यही है खूब ध्यान से अच्छे से पढ़ाई करिए अभी आप जब तक स्टडीज कर सकते हैं स्टडीज करिए बहुत मेहनत करिए आगे वाला पीरियड एक ऐसा पीरियड आएगा जिसमें आपको तो बहुत मतलब बहुत मेहनत करनी होगी जब तक अगर आपका एजुकेशन कंप्लीट होएगा तो ही आप आगे सक्सेस कर सकते हैं मतलब स्ट्रगल कर सकते हैं सरवाइव कर सकते हैं एजुकेशन इज द मस्ट मैं अभी भी यही कहूंगा एजुकेशन इज द मस्ट और पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है प्लीज अपने बच्चों को कभी फोर्स मत करिए कि आपको ये स्ट्रीम में जाना है ये फील्ड में जाना है और परसेंटेज के लिए प्लीज बच्चों को परसेंटेज के लिए कभी फोर्स मत करिए जी पौरुष जैन जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और एक बहुत ही संदेश प्यारा सा आपने दिया विद्यार्थी मित्रों को और साथ साथ उनके माता पिता को क्योंकि एक करियर बनाने के लिए बच्चे और माता पिता इन तीनों का बहुत ही अहम रोल होता है लेकिन मैं चाहूंगा जैसे आपने कहा कि बच्चों को फोर्स न करे उनके करियर के लिए लेकिन गाइड जरूर करे मैं ये कहना चाहिए बच्चों को गाइड करिए कभी फोर्स मत करिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बहुत ही अच्छी जानकारी प्लस आपने खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया वो भी बहुत अच्छा रहा ताकि हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को मोटिवेशन मिल रहा होगा इन्हीं शब्दों के साथ आप हमारे विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आए बहुत ही अच्छी जानकारी देने के लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में अगली बार कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो बस कराते रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शंस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी